ऋण अनपकरणे विद्वान जो ऐसा जो मुखो ऋण का अपकरण न करने पर तो भी उपत्ति नहीं हो सकती है ऐसा मत कहो प्रागार्वस में प्रवेश करने से पहले पूर्ण पूर्णत्यास ऋणित्व नहीं हो सकता। होशक्ता अधिकारूढ़ोप ऋणी अरे अधिकार आरूढ़ नहीं है फिर भी जबरसिमा लो पैदा से तो सर्वस ऋणी अनिष्ट प्रसिद्ध तरी सभी में ऋणी जाएगी तरी महानिष्ट हो जाएगी कैसे समझार देखिए टीका में यद्य उपनयनानमेंश निवर्तने अभवती यदि उपनैन संस्कार होते ही बराबर आपके ऊपर ऋषि ऋण चढ़ चढ़ गया मंत्री कहता है पैदा होते हुए ही कह दिया है वहां पैदा होते हुए तात्पर्य ये ऋणी का अधिकार से। होने से चल पैदा होने माध से कोई ऋणी नहीं हो जाता तो पैदा होते हुए तात्पर्य अधिकार से तात्पर्य बताएंगे देखिए उपनैन अन्तर एवं ऋषि ऋण निवर्तने अधिकार संभव इसलिए नहीं होता है, एक तो है ना एक तो चढ़ गया ना ठीक है नहीं है के बाद पितृण भी बाद में होगा क्योंकि जब तक तो शादी नहीं करेगा तो बच्चा कैसे पदा करेगा उपन संस्कार के बाद इसलिए तो नहीं होंगे तीन ऋण में से ऋषि ऋण पितृण तीन में से ऋषि ऋण तो उपन संस्कार होते बराबर उसके सर पर आ जाता है क्योंकि संस्कार होते ही वह वेदों को पढ़ेगा शास्त्रों को पढ़ेगा तो तत्सबी ऋषियों का ऋण उस पर रहेगा ही तो कैसे कह दिया गृहस्थी में प्रवेश कर से पहले ऋणित्व नहीं है उपने संस्कार होते ही वह ऋणित्व आ गया तब कहते तथा तो विविधिशा संस है अधित वेद से अधिकारी थी अधित वेद से विधिशासन में जो है उसी का अधिकार माना जाए जो वेदों को पढ़ा है वेद से ही अधिकार विधिशासन में किसको अधिकार है अधित वेद को ही अधिकार है जिसने कुछ पढ़ा लिखा है उसमें मोक्ष की इच्छा कहां चाह जाएगी मोक्ष की इच्छा इसलिए सभी लोग स्वर्ग को चाहते हैं मोक्ष को ही नहीं चाहते चाहने वाले वही है ना जो ये समझा है संसार दुखी है जन्म मरण के चक्कर संसार है और के तो समझेगा ना तभी तो वैराग्य तो वैराग्य होने पर संन्यास का अधिकारी बनता है इसलिए विदिशा संन्यास में अधिकार उसी को हो सकता है जिसने वेदों को पढ़ लिया शास्त्रों को पढ़ लिया कर्म के बारे में उसके फल के बारे में सब के बारे में समझकर विरक्त हो गया और जो वेदों को पढ़ा कर्मों को समझा कर्म के फल को समझा लेकिन उसके फलों को जाने फलों की इच्छा हुई वो गृहस्थी में जाए। इसलिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश और विश्वास संन्यास दोनों में समान है अधित वेद होना दोनों में बराबर है लेकिन वेद होकर कर्मों से विरक्त होगा तो विदुषा सन्यास लेगा कर्मों से कर्मशुज नहीं होगा वो में नहीं। जानकर कहा गृहस्ताश्रमें इसकर्क तो अतीधीत प्राग्द्रष्टव्यम पूर्वशीन जायम वै ब्राह्मण कृपि ऋणवाजाते ब्रह्मचर्य ऋषेभ्यो यज्ञ दें प्रजया पितृपेति मतृणत्म प्रती है पैदा होते ही दिखाई दे रहे तो कितना कि ही यहां इसमें तात्पर्य होता है ब्रह्मचर्यादि को पालन करना चाहिए ब्रह्मचर्यादि का कर्तव्यता के लिए ये मंत्र आया हुआ है न अधिकार अनारुड़ कर कर्तुम प्रयन शक्नो और जिसने अभी तक अधिकार में आरुड़ नहीं हुआ उपन संस्कार भी नहीं हुआ ऋण त्रेक कैसे दूर करेगा मान लो कोई बालक पैदा हुआ और उपन संस्कार से अपने मर जाएगा तो क्या आप समझो बच्चा नरक में चला जाएगा आपके अनुसार जाएगा क्योंकि इसने जब बच्चा पैदा होता ही वो तीन ऋण वाला था और ऋण को चुकाए भी मर गया तो ऋण के चुकाये भी मरता वो नरक में जाएगा अनपाकृत्य मोक्ष है तू सेव मानो ब्रजतल कहा आपने जो ऋण को चुकाए बिना मोक्ष में चला जाता है या अन्यत्र चला जाता है तो वो नीचे की ओर जाएगा नरक की ओर जाएगा और तो जिस बच्चे ने अभी पेयों को पढ़ाई नहीं कर्मों को जानता ही नहीं उसे पहले ही मर जाए प्राप्त नरक में चला जाएगा इसलिए आपका विचार ठीक पैदा होते कोई ऋणी नहीं, नहीं होता पैदा होने के बाद उसको ऋणी जो कहा जा रहा है इतने मात्र उसका पढ़ना चाहिए करने के लिए। जायमान मात्र से असामर्थ्या पैदा हुआ जो बच्चा है उसके अंदर कुछ भी करने के सामर्थ्य नहीं है और बच्चा पैदा हुआ और पितृण को चुकाने के लिए क्या पैदा हुआ बच्चे को शादी करके बच्चा पैदा कर सकता है वो अभी भी पैदा होगा वो कैसे शादी कर दो कैसे बचाव पैदा करेगा कैसे वो पितरण से जो मुक्ति पाएगा इसे जायमानव कहने मात्र से यह संभव नहीं है कि ऋणों से मुक्त हो जाना उसके लिए कुछ करेगा वो क्योंकि सामर्थ्य नहीं रहता है किंचा ब्राह्मण ग्रहण और दूसरा समुद्र ब्राह्मण ग्रहण किया इसका मतलब क्या ब्राह्मण जाति वाला ही जो पैदा होता वो ऋण त्रेष युक्त होगा क्षत्रिय वैश्य शूत्र और ऋण त्रेषि नहीं है क्षत्रिये प्रणा भाव प्रसंग ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या होगा वहां उस मंत्र में आपको कहना पड़ेगा वो जो ब्राह्मण शब्द है का उपलक्षण मानना पड़ेगा तो अधिकारी उपलक्षणत्व जाय अर्थात द्विजाति के उपलक्षण का मतलब अधिकारित्व सामान्य का उपलक्षण है ब्राह्मण शब्द अधिकारित्व का उपलक्षण होता है अद जायमान पद जायमान पद अधिकार को लक्षित करता है ब्राह्मण पद अधिकारी का उपलक्षण है जायमान पद अधिकार का उपलक्षण है अधिकारी संपद्य मान की तदरता इसमें अर्थ होता है उत्पन्न होने के बाद में अधिकार के मुताबिक उस अधिकारी को सारी चीजों संपन्न करना चाहिए ये वाक्य का अर्थ हो जाए ऋण संबंध में प्रवेश होने से पहले पूर्णतः व्यक्ति ऋण से संबंधित तो नहीं हो पाता ऋणित अनिष्ट अनिष्ट्रिणों ब्रह्मचरी एवं मृत से तो नैष्टिक लोक प्रतिबंध सच्चनिष्ट और दूसरी बात समझा रहे ब्रह्मचारी में। रहते वक्त ऋणी हो जाएगा तो ब्रह्मचरिय काल में मर जाए तो और मान लो नैस्तिक ब्रह्मचर्य आश्रम में चला गया ग्रस्त में नहीं गया नैस्तिक ब्रह्मचारी होकर मर जाए फिर क्या उसको भी नर्क में जाना पड़ेगा जब ब्रह्मचर्य आश्रम में रहा गुरुकुल में पढ़ रहा था लकड़ी लाने गया जंगल में वो सांप काट के मर गया तो क्या ऋण से मुक्त नहीं है ना ऋण से मुक्त नहीं हो पाया क्योंकि अभी शादी करके बच्चा पैदा नहीं किया पितरण से मुक्त नहीं हुआ तो नर्क में जाएगा वो ब्रह्मचारी और जो कि शादी नहीं करता गुरुकुल में पढ़ाई किया पढ़ाई करने के बाद गुरुकुल में ही रह गया कहता है मैं शादी नहीं करूँगा मैं ये पठन पाठन करते रहूँगा ऐसा करते गुरुकुल मेरे नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन के रह गया और वहाँ उसके रहते रहते मर गया क्या उस नैष्ठिक ब्रह्मचारी का गति नहीं है उसको वो भी नर्क में जाएगा ऐसे कैसे कह सकते हो ये है क्योंकि अनेत्र पुराणा नैश्चि ब्रह्मचारी को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है अष्टाशीति सहस्रानी आरभ्य तदवे गुरुवासीना पुराणे लोक है पुराण के अंतर्गत श्लोक ब्राह्मणपलक्षित अधिकारी अधिकार्भाव कथयति और अष्टाशित सहस्राणी मुनि नाम ऊर्द रेताम यद्रह्मलोक आखल भेजुहु तदेव नैष्ठिका इस प्रकार से पुराण में गा अठारह हजार मुनियो कैसे मुनि ऊर्द वाले मुनि सब ब्रह्मलोक को पहुँच गए और उसी प्रकार से जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है वे भी ब्रह्मलोक लोक पहुँच गए ऐसे जो पुराण करो उसके साथ विरोध हो जाएगा यदि आपके अनुसार चलता हूँ तो स्मृति के साथ विरोध पता नहीं अष्टाशीक्षा नाम तो वही गुरुवासी नाम कहो नैश्चिका गुरु नाम, नाम गुरुवासी मैं गुरुकुल में वास करना है गृहस्थाश्रम में नहीं गया ऐसा जो नैश्चिकारी लोक प्राप्त होते है न केवल गारिधा है सिद्धि किंतु विधि बलाद में ग्रह की दृष्टि क्या है इतना ही नहीं तो ये दिखाना भी चाहिए स्तर से बात सिद्ध हो गया ग्रस्त आश्रम में जाने से पहले भी ब्रह्मचर्य आश्रम से ही आप सन्यास को प्राप्त कर सकते हैं जो कि सर्वश्रेष्ठ सन्यास वही है ब्रह्मचर्य तो आश्रम से सीधा सन्यास में जाना लेकिन इतना ही नहीं भाषकर दिखाना चाहते हैं आप ग्रस्त आश्रम में चले गए ये तो है नहीं कि जिनकी पर ग्रस्थी में रहना पड़ेगा बीच में भी आप सन्यास ले सकते प्रतिपन्न सभी गृहा प्रव्रजेद यदि वेतर्द ब्रह्मचरिया प्रव्रजेद गृहादर्शनोपाय साधन इश्यते पारिव चावल पर मंत्र गृहस्था प्रवास वन प्रस्था जायगा प्रवास्या क्रम संन्यासमचारी आश्रम में गया, साल रहा, बच्चा-बच्चा पैदा किया, शादी वादी करा दिया उनका या नहीं लेन देन नहीं हो जाओ उतने उम्र के बाद पचास उम्र के प्रश्न बचा चाहे बच्चे सेटल हो या ना आजकल तो बहान बनाते ना लोग बच्चे सेटल होना चाहे है चाहे जिम्मेदारी है शादी करने के लिए तो कभी भी कर सकते न पैसा नहीं भी कर लो उसमें क्या आपत्ति हो रहा है कैसे लिखा ऐसे तो लिखा नहीं ऐसा बहुत गलत बात है क्योंकि बारह साल रानी को बोला है और क्या किस उम्र में होगा उपने संस्कार उसका गुरुकुल में आठ उम्र में आठ और बारह कितना हो गया बीस चालीस कहां से आ गया ब्राह्मण हो तो क्षत्रिय हो तो बारह बारह और बारह चौबीस उम्र में उसको प्रवेश कर जाना ग्रस्ताश्रम में वैश्य हो तो सोलह सोलह और बारह अट्ठाईस अट्ठाईस में उसको में जाना ही है किसी को भी चालीस उम्र तो मिलता ही नहीं ये सब लोगों ने अपने सुविधा के अनुसार बना लिया आजकल के लोग अपने मन माने गए श्रुति में कहा श्रुति लाओ तो प्रमाण लाओ झूठ बोलें तो अरे प्राण में अरे कौन सी पुराण में है तभी तो श्लोक तो दे रहे हैं मालूम हम लोगों को पुराण का नाम मालूम नहीं ढूंढने से मिल जाएगा कि श्लोक तो दे दिया है आजकल इसलिए पुराण, को कोश पुराण कोश, का कोष बन गया पुराण कोष वेद का कोष वाल्मीकि रामायण का कोष अकाराध्य अनुक्रमण का सब श्लोक है उसे ढूंढ लो मिल जाएगा नंबर किस प्राण का है ये प्रमाण और लेकिन वो केवल कहने से नहीं होगा प्राण में कह दिया स्मृति में कह दिया है आप बना दिया श्लोक अब बोल दे पुराण में तो काम चलेगा ही ना ऐसे ऐसे तो बनार चुपे शास्त्रार्थ ने किने तो व्याकरण भी सूत्र बना लिया बोल दे सूत्र बोल दिया उसने शास्त्रार्थ में बोल करके शास्त्रार्थ जीत गया इन अगला आदमी जो था पूरा रटा हुआ अष्टाध्याय यो ढूंढा ढूँढा कहीं सूत्र मिला ही नहीं क्या करें लेकिन अब शास्त्रार्थ में तो टैंस तो मिलती नहीं है भाई एक बार दो बार तीन बार रुचे बोलेगा वो तीन बार आपने जवाब नहीं तो हार गए तो वापस आ गया हार करके वो फिर घर में पूरा अस्थाध्याय पुस्तकें जितनी भी संकलन सब देखा किसी में भी नहीं वो सूत्र जिसने वो अगला पंडित ने बोला था तब तो पंडित से पूछा कैसे चले तुमको तो भाई सूत्र कहाँ से लाया तो तुमने क्या किया पहले जमाने कैसे हो लोग होते थे तो अपने एक चेहरा को भेजा तुम तो उनका चेहरा बन चुपचाप और वो चेहरा वहां जाकर अगले छह महीना पढ़ते रहा उस गुरु से पढ़ के पढ़ के उनकी पूरी विश्वास जीत लिया जीतने के बाद लेकिन चर्चा करते करते जान करके उसने वही प्रश्न उठाया जो शास्त्रार्थ में होती थी और बोला गुरु जी आपने वहां पर ये, ये कहा झूठ तो, तो, तो बोल नहीं सकता था तो उन्होंने गुरु जी ने कहा भाई बात सही है कि मैंने अपने मन मान बना दिया ये कोई ग्रंथ में नहीं व्याकरण में नहीं यही है तो उसे हराने के लिए क्या करो मैंने जान के सूत्र बना लिया तुम्हारे गुरु जी हिम्मत से नहीं बोल सके सूत्र ही नहीं हुआ करण में बोलना चाहिए था उन्होंने हिम्मत नहीं दी इतनी बोलने की उन्होंने बात अच्छाई तो, तो।, तो उन्होंने कहा ठीक है फिर अगली शास्त्र सभा मैं भी दिखाता हूँ इसको फिर सांग में फिर काशी कंद राजा जब बनवाते करवाते हैं कुछ शास्त्र सभा उन्होंने ऐसे पल्टी मार दिया उसको हलत करा प्राप्त कर जमाना ऐसे था बनारस में लोग अपने आप सूत्र बना लेंगे अपने आप श्लोक बना फटाफट उसी समय और कहेंगे तो स्मृति का प्रमाण यही है, है।, तो है।, तो है।, तो है। जाबालो परिषद में कहा ग्रह ब्रह्मचरिया देव प्रभ्रदेव ब्रह्मचर्य से ही जा सकते हो अथवा गृहस्ताश्रम के बीच में से जा सकते हो अथवा वाहन प्रशासन के बीच में जा सकते हो ज्ञानेश्वर के पिताजी के काम हो रही। ही यही तो हुआ था गृहस्था में चले गए थे शादी हो गया था बाद में किसी बहाना पना करके बग गए घर से पत्नी को छोड़ करके सन्यासी हो गए बनारसा बहुत प्रसिद्ध रामानंद तीर्थ उनका चेला बन गए और चेड़े को आश्रम में छोड़ कर यात्रा में गए तब वो महाराष्ट्र पहुंचे उनके घर पर ही बाई कार्यक्रम था खेल भगवान की लीला तो उन्होंने पित्रवती भाव का दिया उस औरत को वो कही मेरे पति पता ही नहीं जिंदगी मर है कहाँ क्या कितने वर्ष हो गया और आप पुत्रवती बाबा बोल रहे हो आपका वचन तो जोड़ा हो जाएगा तो सिद्ध पुरुष उन्होंने देखा इसका पति कहाँ आए तो देखा खुद का चेहरा बनाओ बनारस में तुरंत वहाँ से बनारस लौट के उसको भेज जाओ उधर जाओ मेरा वचन को सच करो पैदा करो बच्चे को आगे ग्रस्त प्रवेश करने का तुरंत बच्चा पैदा करने से पहले शादी होने कुछ ही दिन बाद चले गए थे और कई तो शादी के मंडप से भाग गया रामदास शादी के मंडप जय जयमाल पकड़े हुए इधर वो लड़की भी सामने खड़ी है वो बोल रहे सावधान तीन बार को इतना भाग गया <laughs> और कई ऐसे जिंदगी भर लगा मरने तक भी गृह आश्रम में ही रहते गृहस्थी में मर जाते मान आश्रम में जाते ही नहीं सन्यास तो दूर की बात तो है अभी तो चर्चा होते वो बदल भाष्कर में ग्रस्त आश्रम में एक बार जो घुस गया वो ऐसा कीचड़ में घुस गया उसके संस्कार भी नहीं बदल सकते आसान नहीं है सुधरना ऐसा चीज ग्रस्त आश्रम में एक ऐसा कुआं है जो उसमें गया वहाँ से बाहर निकल नहीं सकता गया बर्बाद हो गया इसे लोग बोलते हैं नहीं यार उत्तर भारत में शादी मेरे बर्बादी लेकिन सब शादी करते हैं शादी का मतलब ही बर्बादी तीसरे पर कहते ग्रह दशन से भी जा सकते हो बीच में कहा हरे मेंग्य हो गया जिस दिन वैराग्य हो गया उसी दिन थोड़ी सी देर शोषण लग जाए, फिर फल जाओ वैराग्य हो भाग जाओ छोड़ दो जगह छोड़ के छोड़ जाओ एक बार निकल जाएगा नगर निकल ही गया फिर मुड़ेगा नहीं आसानी से निकलने की हिम्मत नहीं होगी विचित्र बहुत ही कम ऐसे भी लोग है जहाँ निकल हुए वापस लौट भी गए वापस में इसमें भाषा इत्यादि आत्म दर्शन उपाय आत क्या है श्रमण उसका साधन रूप ना संन्यास को मानना तो इष्ट ही है पारिराज्य में शतव संन्यास का विदु तो स्वीकार किया ही गया है अतः विधि के बल पर भी संन्यास लिया जा सकता है समझा रहे आत्मदर्शन है यह उपाय श्रवना मतलब क्या सन्यास में आत्मदर्शन थोड़ा हो जाएगा आत्मदर्शन कौन श्रव निध्यासाधन है सहयोगी संलिए ऋण श्रुति का साथ का कोई विरोध नहीं है नृण्रुतिया परिव्रज्याण कथन करने वाले श्रुतिया उनके साथ में वृजन करने वाले सुर्खियों का कोई विरोध नहीं है दोनों का अधिकार भेद है वो अविरत ग्रहस्थ अवित्वान अमुमु उसके लिए ऋण है ऋण किस पर चढ़ता है जो अवित्वान है कर्म में निष्ठा है कर्मी है गृहस्थ है कर्फलाकांक्षा रखा हुआ है मोक्ष की इच्छा नहीं है वैराग्य नहीं है ऐसा जो व्यक्ति है उसी पर ऋण चढ़ता है और जो व्यक्ति विरक्त है मुक्षु है ग्रस्त आश्रम इसलिए प्रवेश नहीं किया ऐसा व्यक्तियों पर कोई भी ऋण नहीं होता इसलिए अविद्युत था इसलिए आवच्ची वाली सुर्खियां जो है ना जो अविद्वान है और अमुमुक्ष है उसके विषय में कृतार्थ हो जाता है पूर्व ना कर्मकांड क्या होगा तो कर्मकांड तो गायब हो जाएंगे कह तो नहीं नहीं वो कर्मकांड जितनी भी है, है, है।, है। तो ज्ञानी वाला जो है ऐसे की कि संख्या कितनी है बहुत कम है ये लाल पहने लेते हैं उनके अंदर मोक्षता नहीं है लाल पहने इसलिए कि दुनिया में हमारा सम्मान करे दुनिया हमारी पूजा करे हमड़ा आश्रम बनाएंगे बहुत गाड़ी घोड़ा रखेंगे बहुत पैसे वाला होंगे तो इसीलिए आ रहे हैं घर में रहते तो कुछ होता नहीं गरीबी है नौकरी नहीं पढ़ाई नहीं हुई तो क्या करेगा चलो बाबा बनो बड़ा आश्रम बना लेंगे करोड़पति बन जाएंगे ऐसे सोच के बहुत आते हैं यहाँ मोक्ष आ रहे हैं मोक्ष विवेक और वैराग्य से कितने आते हैं बहुत इतना चांदोग्यवा कैद और परित्रे के, के ब्राह्मण है कुछ के बारे में लिखा मेंधान की अग्निहोत्र केवल उसके बाद बारह दिन किया बारह दिन के बारिव सन्यासी हो गया अब बारह तो दिन का बच्चा बेटा को छोड़ के पत्नी को छोड़ के माँ बेटे को छोड़ करके वो हो गया ऐसा श्रोति करेंगे इसके स्पष्ट ना बहना बनाते हैं अरे अभी बेटा पजा हुआ है बड़ा हो जाएगा इसकी शादी करेंगे जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे तब सन्यास लेंगे ऐसा बोलने वाला कभी ले नहीं सकता कभी संन्यास में नहीं आ सकता जो बहना बना करके ताक रहा है वह जीवन ही टल जाएगा उसका वह कभी सन्यासी नहीं हो सकता स्पष्ट श्रुति में इसलिए बहाने हैं जिम्मेदारी जिम्मेदारी अरे तू कौन होगा जिम्मेदारी निभाने वाला मर जाओगे तो क्या बच्चा जिंदा नहीं रह जाएगा कितने ऐसे बच्चे हैं बच्चा पैदा होता बाप मर गया क्या बच्चे जिंदा नहीं हैं बड़े नहीं हुए वो भी बड़े हुए वो पढ़े लिखे हुए कौन निभाया आप तो मर के चले गए इसलिए सब झूठी अहंकार है लोग जो सोचते हैं हमने पैदा किया हमारी जिम्मेदारी हम सब निभाएंगे तब सन्यासी बनेंगे वो सब झूठी बात है निभाने वाला तो परमात्मा है जिसका जैसे जो उसको पैदा किया है उनको जिस तरह से बड़ा करना है कैसे करना है क्या करना है कहा जाएगा क्या होएगा, वो होगा परमात्मा के हाथ में है इसलिए में साफ कहा है कैशांचित्वास रात्रोत्म तथा ऊर्धम प्रत्यादर्श हुए अवदान स्वार्थ तात्पर्य जो जोश्रुति कथन कर रही थी वह अवधान का अर्थवाद मात्र में है आया हुआ है स्वार्थ उसका स्वात्सतात्नी होता अन्ता तदवधान अवधयते तदवदाना अवदान अवधानिया ब्रह्मचरिया अन अनुष्ठेयत्व प्रसंगा नवधन गो का निराश किया ब्रह्मचरिया निराश हो जाएगा यज्जी श्रुति विरोध तद वि के अधिकारी बहुत दूसरे बड़े हुए हैं विरक्त मोक्ष मात्र विषया विरक्त मोक्ष मात्र विषय में संकोच हो जाएगा अग्निहोत्र विषय न अनियव संकोच किन्तु श्रुतियंत्रण दाशरात्र अग्निहोत्र त्याग विद्या पूर्मेव संकोचि ये भी नहीं समझना श्रुतियों को इसी संसि का संकोच कर इसी नहीं। दूसरी भी श्रुति जो कहती है केवल दिन करके छोड़ दिया इसका जीवन करने कोई जरूरी नहीं है इसलिए का संकोच स्वतः सिद्ध हो गया मंत्र शाख्यों में क्या लिखा त्रेदरात्रा यजमान स्वयं अग्निहोत्र जूहिया न तत्र सोम्य पोषण व इष्टवा अग्नि उत्सृजती शाखा वालों ने ऐसा पाठ किया चांदोगी कि में कि तेरह रात्रुद्ध वस्त्र वाला होकर के यजमान स्वयं अग्निहोत्र किया जुहा अप्रवसन अप प्रवास न करते हुए न प्रव प्रवसन देव फिर तत्र वही पर क्या किया या तो सौम्या करेगा या तो शुराग करेगा उसके सारे अग्नियो को ही खत्म कर डालेगा अग्नि उत्सृजित अग्नियों को कर उत्सर्जन तो अग्नि करेगा तो क्या सन्यास लेगा वो अग्नि त्याग देगा यदि ऐसा स्पष्टता है सुर्गी ने यह तो अन पारिवराज्य जयपुर पक्षी ने कहा था अरे पारिव्राज्य संन्यास की सुर्खिया अंधे लगड़े लूले काणे इन लोग के लिए है स्वस्थ आदमी सही आदमी के नहीं है जिपूर पक्षी ने कहा था उसकी थे थे ना नारद प्रसाद में तीसरे मंत्र में कहा हुआ है उत्सन्ना नष्टाग्नि का मतलब क्या मृत भारिया जिसकी पत्नी मर गई बच्चा पैदा करने से पहले ऐसे आदमी पर अनग्निको तो अग्नि प्राप्ति नहीं कर सका शादी किया बच्चा पत्नी भी है लेकिन क्या करे बच्चे नहीं हुए क्या लड़का ही नहीं हुआ लड़कियां लड़कियां होती रही जब लड़का हो तब तो सब सब बाल सफेद हो गए थे अब क्या करेगा वो अब अग्नि का आधान नहीं कर सकता अग्नि हो तो कर नहीं सकता ऐसे जो लोग हैं उन लोगों का अलग ही गिनती कर दिया है स्वती ने इत्यादि श्रवणार्थ सर्वस्मृति शुचा अविशेषण आत्मिक आश्रम प्रसिद्ध समुच्चे स्मृतियों में सामान्य रूपा आश्रमगत विकल्प प्रसिद्ध है और आश्रमगत समुच्चय भी प्रसिद्ध है क्रम समुच्चय भी प्रसिद्ध है सन्यास में चला गया अगर सगल कर्म को जानने के बाद जिस आश्रम को जाना चाहेगा उस आश्रम में जा सकता है ऐसे विकल्प भी वा, यही है। चाहे वा, चाहे वा, चाहे आश्रम आश्रम में में रहते रहते हो हो आप परम स्थान मे मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो तो सर्वोत्तम जो वृत्ति है संयास वृत्ति उसको धर्मद शक्तितो मनोमोक्षे शक्ति तो स्मृति है क्रम से बता दिया पहले वेदों को पढ़ लो, कर फिर का कर को करो, को अनुष्ठान करो इष्टवाच शक्ति शक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार नजन पूजन आदि करने के बाद यज्ञ ही यज्ञों के माध्यम से अंतिम मनोमोक्षे निवेश मन को संयास आश्रम में जाकर के प्रवेश करके मोक्ष प्राप्ति के लिए लगाना चाहिए वाद भी क्रम इस प्रकार से कहीं भी से में कोई विरोध नहीं दिख रहा है और जो पूर्व पक्ष ने कहा था विदुषो अर्थ प्राप्त अशास्त्र गृह वने वा तिष्ट तो न विशेष जब पूर्व पक्ष ने कहा था संस जो विस्थान है वो प्राप्त ये ध्यान रखना समुच्च यहीं तक का, का सन्यास का विचार समाप्त। विद्युत सन्यास की चर्चा हुई थी पहले फिर विदिशा संन्यास की वो चर्चा समाप्त हो गई समुच्चक के साथ साथ समाप्त। ये समाप्तों पर पहले की बात ला रहे हैं, पूर्व पक्ष ने जो विद्वत सन्यास में आक्षेप किया था उन पूर्व पक्षों को ला विद्वान को आपने था जो ब्रह्म है जिसका अप्रोक्ष ब्रह्म हो गया वह अप्रोक्ष ब्रह्म को अर्थत प्राप्त संन्यास तो सन्यास लेने की जरूरत नहीं उस पर विधि लागू नहीं होता वह नियोजित नहीं है क्यों ब्रह्मी और ब्रह्म क्या इत्यादि पहले युक्तियों से कंटन कर चुका था इसलिए एक बार आप पर कोई विधि लागू नहीं होता संधि भी लागू नहीं होता लेकिन उसको संन्यास अर्थत सकल प्रवृत्तियों से निवृत्ति स्वतः सिद्ध स्वरूप ही निष्क्रिय रूप है रूप होने से प्रवृत्ति कहा होगी उसे तो तो प्रवृत्ति होती नहीं तो है अर्थात निवृत्ति स्विध हो गया शास्त्र से विहित नहीं है वो संन्यास तो अशास्त्रीय अप्रामाणिक हो जाएगा और उस व्यक्ति से केवल घर में रह जाए जंगल में रहने वाले से क्या फर्क पड़ेगा गृह वरेवा चेष्टो तो विशेष कोई अंतर नहीं पड़ेगा इति ऐसे तुमने कहना नियम नियम नहीं नहीं है के बाद में कोई नियम नहीं। वस अन्यासी में कोई होगा चाहे रह जाए जंगल में रह जाए जहां भी रह जाए कोई नियम नहीं है। ऐसा पूर्व पक्ष पाता है सिद्धांत देव अर्थ प्राप्त नान्य त्रवस्थान श्या जब वित्थान ही अर्थ प्राप्त है अन्यत्र अन्य भी सुख हो गया अन्यत्र और ना अन्यत्र का न ग्राम में में या वन रहने अन्य को कोई प्रश्न ही नहीं उठता प्रवृत्ति होगा यह असंभव है जो व्यक्ति पहले अनेकों जन्मों में नियम पूर्वक प्रवृत्ति करके आज मोक्ष को पाया है वह व्यक्ति एकदम मोक्ष होने के बाद में अनियम पूर्व प्रवृत्ति हो जाएगा क्या यह तो असंभव है वे कह रहे हैं टीका में पूर्वत्र गे वस्तुआसनमें शंका निरस्ता ये तो गृह वने वा अस्तुआसनमी अनियम शंका निरा करतुम सा पुनर पूछा दोबारा उठाया गया यथेष्ट चेष्टा अधिकां परिहत चा और यथेष्ट चेष्टा यही कोई कल्पना करे ब्रह्मज्ञान के बाद वो व्यक्ति मनमाने चेष्टा करे उड़पड़ांगा धरे तो ऐसा कोई संग करे उस शंग का परिहार करने के लिए ये शाकर हुआ यद्यपि अर्थ प्राप्त से पुनर्वचना सिद्धवान से यद्य अर्थ प्राप्त था फिर भी श्रुति ने भी कह दिया अतः आवश्यक भावी उसका संन्यास होगा विद्यवत शास्त्रार्थत्व विद्वान का वित्थान जो सन्यास है वह शास्त्रीत ही है तथापि तो अशास्त्रुक्त अंगीकृत्याह फिर भी यदि कहते हो, तो शास्त्र का विषय नहीं होता है तो उसको स्वीकार करके भी हम जवाब देते हैं शास्त्र विषय न होने पर भी उस पर जो है अनियम तो अनियमप प्रवृत्ति की आरोप अपने लगा सकते यदि वित्थान स्याद, के समान गारस्थ आश्रम अर्थता प्राप्त है क्या यदि अर्थ तब प्राप्त होता तो मान लेते लेकिन वो अर्थ तब प्राप्त नहीं है गारस्थ आश्रम कैसे प्राप्त होता है किसी को कामना कामी पुरुष ही ग्रस्त आश्रम में जाएगा जो कामी पुरुष नहीं हो कभी ग्रस्त आश्रम नहीं जा सकता बिना कामना का पुत्र की कामना है पत्नी की कामना है जाया में से पुत्रम में से आज श्रोत साफ बता रही है बिना कामना वाले को कहा ले है कि ग्रस्त आश्रम में जाएगा अनेक प्रकार की कामना वाला है और कोई कामना नहीं है तो यही सबसे बड़ा कामना है व्यक्ति के अंदर रहता है मैं अकेले कैसे जाऊंगा मेरे को तो चाहिए जा अंग्रेज गए थे नो no no लाइफ विदाउट वाइफ नो लाइफ विदाउट वाइफ हम गए वाइफ इज ए नाइफ वाइफ क्या है नाइफ है खतरा है ये देखते है ना संसार में हम लोग नहीं देखी क्या जिस घर में रहे वो भी तो गृहस्थी तो थे वो हो भी, यहां पैदा हो गए आस पड़ोस में गृस्थियों बीच में तो रही सब देख रहे रोज रोज तक लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा हर घर में कहा नहीं इसकी माता पिता का पीछे गरमा गर्मी नहीं होता देख रहे हैं आप लड़ाई झगड़ा हो रही है और फिर भी उसी में जाना चाह जा रहे हैं ये मूर्ख है अपने घर में देख रहे हो आस पड़ोस में देख रहे हो अपने बड़े भाइयों में देखते हो रिश्तेदारों में देखते हो रोज लड़ाई झगड़ा हो अखबारों में तो आजकल रोज आ रहे हैं और कुछ देखना चाहते हो तो वहां कोठ में चले जाना परिवार कोर्ट होता ना परिवार कोठ है फैमिली कोर्ट वहाँ जगह देखो रोज आ रहे हैं वहाँ तलाक़ के लिए लड़े पतरियाँ लाइन लगी हुई है जोड़ों की हम अलग होना चाह रहे हैं जी इनके भी माँ बाप आ रहे उनके भी माँ बाप आ रहे हैं सब वकीलों को लेकर के भाई हम अलग होना चाहते हैं लाइन लगा हुआ है वहाँ पर देख तो वैराग्य हो जाएगा ठहर बेकार किसी ने कितनी लफड़ा करा उसने कितने लपड़ा कितना खर्च होकर के कैसे धूमधाम से शादी किया और राज आकर के लाइन में लगे हुए हैं हम अलग होना चाह रहे हैं कितने पियो को और फिर भी अकल ने शादी कर रहे हैं उसी बगल में हाँ मैरिज हिस्ट्री का कोर्ट भी बना हुआ है उसी इधर लड़ाई झगड़ोंगी और उधर नए नए जोड़ी आकर के साइन कर रहे हैं हम दोनों शादी कर लिए हैं हम दोनों जिंदगी भर साथ साफ जियेंगे कर रहे हैं अगल बगल में दोनों कोर्ट बहुत सारे चलते हैं एक दो केस थोड़े हजारों चल रहा है रोज रोज ये सब देख करके भी आदमी को यदि वे वेरा कि नहीं आवे वो तो पशु है आदमी थोड़ी है आदमी है तो पशु है इधर विश्व, विश्व, कह दिया विषय विशेषता तो देखिए ननो का तो कर काम कर्म प्रयुक्त ही अवचाम भाष्कर कहते मैं साफ साफ पहले बोल चुका हूं मैंने ग्रहस्थ आश्रम में जाना या ब्रह्मचर आश्रम में रह जाना या वानश्रम रह जाना ये सब काम और कर्म से प्रयुक्त एकमात्र संयास आश्रम वह है या कामना नहीं और कर्म भी नहीं काम कर्म से प्रेरित नहीं है काम कर्म से प्रेरित तीनों आश्रम आसन रहने का मतलब है उसमें कामना है और कर्म की भी इच्छा है कर्म फल भोगने की इच्छा है तद अभाव मात्र मितान और काम कर्म के अभाव मात्र का नाम ही उत्थान यह बात पहले हम बोल कर कर चुके यथा कामित्व विदुषो अत्यंतम अप्राप्तम अत्यंत मूढ़ विषय तेना अवगमान और यथा कामित्व हो जाना मनमाने चलना ये तो अत्यंत मूढ़ का विषय है अरे विवेकी मुमुक्षु भी अत्यंत मनमाने नहीं चल सकता तो भ्रमु के ने से मनमाने चल जाएगा कैमृतिक लगा दिया यथा कामित्व तो विदुषो अत्यंत अप्राप्त यथाक चेष्टा मात्र चेष्टा चेष्टा चेष्टा मात्र को लेकर करेगा निश्चित निश्चित भी चेष्टा तो विद्वान ब्रह्म ज्ञानी और वो निश्चित कर्मों को कैसे करेगा तुष्ह ना चेष्टात्र निशित चेष्टा दूर अपास्त चेस्टा मातृमा निषेध जब हो गया तो निश्चित चेष्टा कहां से हो सकता है समझा रहे देखिये वह ब्रह्म ज्ञानी तो शास्त्र विहित तो कर्म भी नहीं करना चाहता शास्त्र चोदित कर्म आत्मिद्राप्त गुरु भारत अवगम्य थे कि अत्यंत निमित्त यहां तो? शास्त्र से विधित कर्म आत्मता जिसको अप्राप्त है क्योंकि वह क्या मानता है गुरु भारत महान क्लेश रूप मानता है विप कर्म भी जिसके महान क्लेश है भोजन भी महान क्लेश है लघुशंगा शहुष करना भी एक महान क्लेश स्थिति आ जाती है तब अवध दशा में जाता है फिर अजगर वह रह जाता है अजगर जैसे नंगा पड़ा लोग संगा हो रहा है तो ठीक नहीं हो रहा है सर से क्या हो रहा है कोई लेन देन नहाना नहीं धोना नहीं को पशु जैसा देख रहा है लेकिन महान ब्रह्मज्ञानी है अंतर इतना ही है बाकी पशु ही है देखने में ब्रह्मज्ञानी लग रहे हैं कितना अंतर है एक तो देखने में पशु जैसा है लेकिन है ब्रह्म दूसरा देखने में ब्रह्म लग रहे हैं है सब पशु जस्ट अपोजिट बार हमने शिवानश्रम से आगे पहले वो सब गंदा फेंकते थे लोग आश्रम के वो तो पास में एक बैठा रहता है गंदा गंदा कपड़ा हमें ऐसा रहता था और शाम को वहां खिचड़ी बढ़ती शिवानदासम का तो वहां जब के खिचड़ी एक टाइम खाता और कहीं जाता नहीं और हम लोग उधर से नीचे जाते थे जहाँ तीर्थ आश्रम बना है अब ओमकांत वालों का है वहाँ जाके बैठते थे कंटस्थल में तो वो एक बार अचानक उस दिन ऐसे बेचार अकेला ही था रटते रटते आ रहा था वो संस्कृत में बोने लगा मैंने तो देखने को पागल जैसे लगता है लोग पर पत्थर मारता था और आज तो संस्कृत बड़े धड़ धड़ बोल रहा है बड़ा विद्वान है तो। फिर हमको बुलाया उठाया, बातचीत की बड़ा प्रेम मैंने उनसे पूछा सब बात बताई हम वेदांत से आचार्य सर्वदर्शन से आचार्य ज्योतिष से आचार्य न्याय से आचार्य सात विषयों से आचार्य था वो इतना हो महान विद्वान मेरा आपस क्यों रहते हैं मेरा और क्या करना समझ गया संसार तो झूठा है, है कोई नहीं पीछे क्या है क्यों क्या है क्या कहा ब्रह्म था परम ब्रह्म कुछ दिन बाद वहां से चला गया आज तक पता नहीं एकदम गंदा पंदा पड़े पता नहीं चलता वो पागल जैसे व्यवहार करता था लोग तो पत्थर मारता था लोग कैसे पागल पागल भागते थे उसे अपने पहचान पर छिपा कर रहा हो पता ना चले हो क्या ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग रहते और वो निश्चित चेष्टा कैसे कर सकता ऐसा आदमी कभी नहीं कर सकता गुरु भारती क्लेश अवगम्य थे अतो अप्राप्त जिस पर उसका पैसा है है क्लेश क्लेशात्मक है विधिया भी तो निश्चित तो उसके लिए महान क्लेश हो जाएगा इसलिए अविवेका निमित्त अपमित्तिक महा अविवेक निमित्त जीने के पीछे क्या है अविवेदि अविवेका नहीं है विवेक चल गया तो यथा काम ही नहीं हो सकता दृष्टान दृष्टि उपलब्ध वस्तु तथा तथा वह हट जाने के बाद भी वैसे ही रहेगा क्या से क्या हुआ गंधर्व नगर देख रहा था तीव्र दृष्टि दूसरी चंद्रमा देख रहा था वह उपलब्ध वस्तु तब अवगम्य भी ये दोष उन्माद और तीव्र दृष्टि हट जाने पर भी तथे स्याद तथे न स्याद न क्या न स्याद वैसे ही उसको नहीं क्यों उन दृष्टि निमित्य और तिमिर दृष्टि रूपा दोषो के निमित्त थे उसके वजह से भी दिखाई दे रहे थे तो और निमित्त हट गया तो निमित्त भी चला गया निमित्त पाए, निम्द पाए हा। न यथा कामित नशान्य कर्तव्य सिद्धम इस आत्मविथ्ता ब्रह्म ज्ञानी के लिए संघ यथा कामित्व भी नहीं हो सकता अन्य कर्तव्य उसके कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता किस प्रकार से विविदिशा संस और दोनों का विचार परिपूर्ण हो गया पर लेकिन कर्म और ज्ञान के समुच्चय मोक्ष उसने कहा था वो आशंका उठा रहे विद्यांचे विद्यांचे नतत्र विद्यावतो विद्यासा, विद्या भी वर्तते इस मंत्र में विद्या के साथ साथ अविद्या भी रहती है यही इस मंत्र का अर्थ नहीं लेना न अयम अर्थ विद्यावान पुरुष के अंदर विद्या के साथ में अविद्या भी रहती है ऐसा नहीं अर्थ होगा कस्तरी इसका क्या अर्थ है फिर कदम एक पुरुष एकद न सह संबंधी आता एक पुरुष में एक काल में एक परस्पर विरोधी वस्तु निग्राते एक साथ दोनों के दोनों संबंधित तो नहीं हो सकते यथा शुक्ति गया रजत शुक्ति का ज्ञान एक पुरुष से एक पुरुष एक कालावच्छेद का, ज्ञान हो होगा रजत तो ज्ञान नहीं, नहीं दोनों ज्ञान एक साथ शुक्ति का में एक पुरुष को एक काल में नहीं हो सकता जैसे वैसे एक पुरुष को एक काल में विद्या और विद्या दोनों ही उसके अंदर नहीं हो सकती प्रमाण क्या है पठोप्रिषद सांसा कहते हैं दोनों अत्यंत विरुद्ध वस्तु है अत्यंत दूर इति इति इति इति है दूर में विपरीत अविद्याषद अविद्या नाम के जानी जाती है यह परस्पर अत्यंत विरुद्ध है और विरुद्ध स्वभाव वाली होने से अत्यंत एक दूसरे से विलक्षण है दूर आसंबद्ध। है असंबद्ध दूरम मने असंबद का अत्यंत विपरीत विरुद्ध है प्रकार गति वाले कौन अविद्या या विद्या सत्याम अविद्या संभव तीसरे विद्या रहते हुए अविद्या हो नहीं सकती और अविद्या रहते हुए विद्या नहीं हो सकती अच्छा विद्या को क्या करना पड़ता है श्रुति के आधार पर साधना करते करते करते मन शरण करते करते करते क्या करना पड़ेगा उस विद्या को नट करेंगे विद्या का आग्रभाव होगा तीसरा वल्ली दूसरे मंत्र में तपसा ब्रह्म जिज्ञास तप के द्वारा मन चिंतन के द्वारा ब्रह्म को जाने की इच्छा करो तप आदि कोई विद्या उत्पत्ति साधन गुरुपासना कर्म अविद्यात्मक अविद्याच आदि ही विद्या उत्पत्ति का साधन है गुरु गुरुपासना और गुरु भी क्या है विद्या उत्पत्ति का साधन कर्म अविद्यात्मक अविद्या, अविद्या उच्चत और यह अविद्या वास्तव में कर्म क्यों अविद्यात्मक अविद्यालय अविद्या कारण जिसका अत है कर्म को अविद्या कारण और कार्य को अभेद करते हुए तो अविद्या ही कर्म का कारण है अगर कारण अभेद करता हो मंत्र ने क्या कर दिया कर्म कहने का जगत पर अविद्या कह दिया है इसे अविद्या कर्म ही लेना इसरा अर्थ क्या है विद्या में उत्पाद्य मृत्यु कामम अति का इसे विद्या मृत्यु तीर्थ विद्या मृतम अस्तु ते विद्या को उत्पन्न करके वह तो कामना रूपी मृत्यु को तर जाना मृत्यु को तरंग मतलब तर क्या कामनाओं पर विचय पाना मृत्यु काम तथो निष्कामस तेक्त ब्रह्म विद्या अमृतत्व श्रुत है फिर उसे क्या हुआ तो विद्या निष्काम होकर ऐसा वाला होकर के वह ब्रह्म विद्या के माध्यम से अमृतत्व को प्राप्त करता है यही इस मंत्र का अर्थित्यम तो अर्थम कि सत को बताने के लिए दर्शन अविद्यामृत विद्या अमृतम श्रुत इसलिए अविद्या कर्म के द्वारा कर्म क्या तप गुरु उपासना आदि कर्म को लेना बंधन का कारण क्रम नहीं उन कर्मों को लो जिस अंतगण शुद्धि होती है उस शुद्धि के माध्यम से विद्या उत्पन्न होगा विद्या उत्पन्न होने से कामनाओं पर विजय होगी कामना पर विजय होने से आप निष्काम हो जाओगे निष्काम होने पर सगल को त्याग दोगे को त्यागने से सन्यासी हो जाएगा सन्यासी होकर के ब्रह्म विद्या का अभ्यास करेगा भ्रम विद्या का अभ्यास करके मुक्त हो जाएगा ये क्रम इसी को क्रम को ध्यान रखते हुए मंत्र ने कहा अवित अमृत्यु तीर्थ विदया अमृत ईश्वर सुप्रश्न के ग्यारहवें मंत्र को तरार्थ यद तो पुरुष आयोग कर्म नहीं व्याप्त तो पूर, पूर्व पक्ष ने कहा था लेकिन पुरुष को तो सन्यास लेने का टाइम ही नहीं कि पूरा चिन्ह कर्म कांड करना पड़ेगा ना मरने तक बल्कि मरने के बाद भी उसके मुर्दे के साथ बर्तनों को रखा जाएगा कर्म करता हुआ से जला दिया जाता है हाथ में तो जू पात्र दे दिया है मुर्दे को जू पात्र पकड़ा है स्वाहा करने के लिए मुर्दा तो मुर्दे दशा में भी छोड़ा नहीं लोगों ने वहां भी कर्म का कर सब छोड़ दिया है तो सन्यास कब लेगा भस्म लेगा क्या मुर्दा भस्म हो जाने के बाद कहा अवसर है जीवन में कभी सन्यास के लिए अवसर ही नहीं है ऐसे पूर्व पक्षी ने जो कहा था तो उसके जवाब दे रहे देखो यद तो पुरुषायु सर्वम कर्म नहीं हो विशेष तुम समाह अविद्वित विषय तेरा प्रेरणाम किस प्रकार इस प्रकार पक्ष ने कहा था ईश्वर तो दूसरे मंत्र के आधार पर उसके जवाब में हम करे वो अविद्वान का विषय अभिमुक्ष जो अविद्वान है कामनाओं से जो कर्मी जो अविद्वान है उसके लिए कहा गया है जिनकी भर तुमको कर्म करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत कामनाएं भरी पड़ी जब तुम तो कामनाएं भुगतोगे नहीं तब तक तुम्हे संयासी से लोगे तो फायदा गया वहाँ भी चेड़िया बना के रख लो गए समस्या हो जाएगी नहीं तो सब गोसा हो जाएगा तो घूमते फिरते पहाड़ में जा किसी पहाड़ी लड़की से शादी कर लेगा कितने हैं इसे महात्मा बन के सन्यासी होने के बाद शादी किया और ऐसे भी देखा गया आज सन्यास कल शादी दूसरे ही दिन शिवरात्रि में संन्यास लिया अगला दिन एक लड़की से शादी कर लिया और तीसरे दिन देश चला गया सौरभ के साथ के साथ। ऐसे कमाल होगा अरे तुमको अगला दिन शादी करना ही था तो सन्यास लिया भाई। लाल की बदनामी कर रहा ऐसे लोग लेकर गुरु गुरुजी देखते रह गए क्या हो गया भाई तुम तो संन्यास लेके गया था मारे सन्यास लेके गृत आश्रम में चला गया भी ऐसे ही बोल अविरुद्धम आत्मज्ञानी पूर्व पक्ष ने कहा था ये तो वक्षमानम जो इतरो आत्मज्ञान राशि इत्यादि वह कर्म के साथ के कर्म के साथ अविरुद्ध है आत्मज्ञान विशेष मैंने पहले दे चुका हूं, जो, में जो चर्चित है सविशेषा का चर्चा है और आगे जो चर्चा किया जा रहा है निर्विशेषात्मा का होने से दोनों का कोई संबंध नहीं है उत्तर व्याख्यान चेत्रश्या आगे जो व्याख्यान करूंगा जगह जगह पर इस बात और भी विचार उठा उठा करके बारम्बार स्पष्ट करूंगा अतः केवल निष्क्रिय ब्रह्म आत्मकत्व उत्तर ग्रंथ आरभ्य थे इसे केवल निष्क्रिय निर्गुण निराकार निष्कल निरवय निरंजन निष्काम निष्का सर्वशक्तिमान सर्व जो ब्रह्म है वो ही है जीव ब्रह्म एकत्व है उसी को दिखाने के लिए तारस ब्रह्म विद्या को प्रदर्शन कराने के लिए अगला ग्रंथ आरंभ हो रहा है इस प्रकार से अत्रिषद की भूमिका संबंध भाष्य तो पूर्णता को प्राप्त होता है